देवी भागवत पांचवासुंभ और शुंभ का निधन जी कहते हैं महान पराक्रमी योद्धा था मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने है देवी के सामने जाकर डट गया सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था दैतराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्धभूमि में आ गया उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे मेघों ने उन्हें छिपा रखा था निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बा के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया वह दानव निरंतर बाण चला रहा था भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे उच्च स्वर से बारम्बार अट्ठहास करने लगी फिर काली को संबोधित करके बोली अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो आज ये दोनों मौत के गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था उसका वध देखकर भी मेरी भार माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं आशा में अपार बल है तभी तो अंगहीन, निर्बल नीच निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते काली शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानों आशा की मजबूत रसी में बंधकर युद्ध के लिए समरभूमि में आए हैं अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है इनके जीवन की अवधि समाप्त हो चली है प्रारब्ध की प्रेरणा से ये आ गए हैं संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में प्रस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह आयालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पछाड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मत हाथियों की भांति नखों और दांतों के प्रहार से तोड़ मड़ोड़ कर खा जाता था जब यो द्वारा सेना चबा डाली गई तब ने शुम्भ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थी उनके नेत्र लाल हो रहे थे उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों से सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा उसने आकर देखा भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि खड़ी है उनका विग्रह रौद्र रस और सुंदर रस है। उनकी भवे बड़ी विकट है त्रिलोकी में वे अनुपम सुंदरी हैं। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही है दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा तब देवी ने मोर्चे पर दैत्यों को सुनाते हुए के प्रति यह वचन कहा अरे पामरो यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ नहीं तो युद्धभूमि में निर् बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो हो। और निश्चिंतता पूर्वक वहाँ का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो कायरता को अपनाए हुए सूरता दिखाना कदापि संभव नहीं है मैं तुम्हें अभदान दे रही हूँ सभी सुख पूर्वक जा सकते हो